शिव पुराण कोटि रुद्र संता सूर्य जी कहते हैं उसके ऐसा कहने पर व्यास ने उस मृगी से कहा जाओ मृगे जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को जाओ इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्यास की जागते जागते बीत गया इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा वह बड़ा हृष्ट था उसे देखकर कर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाढ़ रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा सम्पन्न हो गई जिस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने ब्याज की ओर देखा और पूछा क्या करते हो ब्याज ने उत्तर दिया मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वश करूंगा ब्याज की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही ब्याज से इस प्रकार बोला हरिण ने कहा मैं धन्य हूं मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है यो वै सामर्थ्य युक्त नोपकार करोति वे तत्मर्थम भवे व्यर्थम परत्र नरकम व्रजेत परंतु तो एक बार मुझे जाने दो मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप और उन सब को धीरज बंधाकर कर यहाँ लौट आऊँगा उसके ऐसा कहने पर ब्याज मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे उसने इस प्रकार कहा जाज बोला जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बना कर चले गए परंतु वे पंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं मृग तुम भी इस समय संकट में हो इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा मृग बोला व्यास, मैं जो कुछ कहता हूँ से सुनो मुझ में असत्य नहीं है सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है तथापि भेल तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है झूठी गवाही देने धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता पर्वत के दिन श्रीफल तोड़ता पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता अभक्ष भक्षण करता तथा शिव जी की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं सूर्य जी कहते हैं उसकी बात सुनकर व्यास ने कहा जाओ शीघ्र लौटना व्यास के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया वे सब अपने आश्रम पर मिले तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंसे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा स्वामीन आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे प्रभो मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए आप दोनों यहीं रहें उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ इसलिए आज मैं ही ब्याज के पास जाती हूँ तुम यहीं रहो यह सुनकर मृग बोला मैं ही वहाँ जाता हूँ तुम दोनों यहाँ रहो क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मुर्गियों ने धर्म के दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली प्रभो पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है तब उन सब ने अपने बच्चों को शांतना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्यास शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो उन सबको एक साथ आया देख व्यास को बड़ा हर्ष हुआ उसने धनुष पर रखा। उस समय पुनः जल और बिल्कुल शिव के ऊपर गिरे। शिव की चौथी प्रहर की छुप पूजा भी संपन्न हो गई उस समय व्यास का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया इतने में ही दोनों मृगया और मृग बोल उठे ब्यासिरोमणे शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो